अंकित के बारे में विक्रांत के मन में दो तरह के ख्याल आ रहे थे क्या वो सच में मर्डरर है या फिर इस मेरे दिमाग में उसे लेकर शक ही हो रहा है हालांकि जब विक्रांत रोहन नेगी के घर की ओर गया हुआ था तब भले ही वो अंकित तलवार से नहीं मिल सका था लेकिन फिर भी विक्रांत का पूरा ध्यान उसके ऊपर था अंकित तलवार रोहन नेगी का सौतेला भाई है वो रोहन से मात्र दो साल छोटा था जब अंकित की उम्र 11 साल थी तब उसके पापा ने रोहन की मां मीनाक्षी नेगी से शादी की थी और मीनाक्षी उस वक्त बहुत फेमस एक्ट्रेस थी मीनाक्षी के साथ ही उसका बेटा रोहन भी अंकित के घर में रहने के लिए आ गया था ऐसे में जाहिर है कि अंकित को उससे जलन होने लगी हो दूसरी बात रोहन वुड कार्विंग का काम बहुत अच्छा करता था उस वजह से मिस्टर तलवार भी उसे बहुत पसंद करते थे और फिर रोहन को सेकेंड फ्लोर पर सबसे अच्छा कमरा भी दिया गया था ऐसे में हो सकता है कि अंकित को रोहन से जलन होती रही हो और फिर उसने टीना का मर्डर करके रोहन पर इल्जाम लगाने का प्लान बनाया का मर्डर करके हथियार रोहन के कमरे में छुपाने में भी अंकित को भी कोई परेशानी नहीं रही होगी वो आराम से रोहन के कमरे में जाकर चाकू छुपा सकता था ये काम उससे ज्यादा आसान किसी और के लिए नहीं हो सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब टीना अपनी आखिरी सांस गिन रही थी तब उसने अपनी उंगलियों से फर्श पर जो शब्द लिखा था क्या वो वी के बजाय लिखने की कोशिश कर रही हो इसका इशारा विजय से रोहन नेगी के बजाय अंकित की तरफ हो रहा हो हो सकता है कि पुलिस जिसे वी समझ रहे थे या हिंदी का ना अक्षर समझ रही थी वो लेटर ए हो और टीना ए लिखकर अंकित का नाम बताने की कोशिश कर रही थी मतलब ये बिल्कुल हो सकता है कि टीना का मर्डर अंकित तलवार ने किया था और वो अपने सौतेले भाई रोहन नेगी को इस मर्डर केस में फंसाने सौ खून नहीं कर सकता था दरअसल जब विक्रांत उसके घर की ओर गया तब मिस्टर तलवार ने उसे बताया था कि जब उन्होंने मीनाक्षी से शादी की थी तब रोहन तेरह साल का था और अंकित ग्यारह साल का था ऐसे में वो दोनों तब उतने बच्चे भी नहीं थे ऊपर से रोहन और अंकित के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी वो दोनों साथ में खेलते थे और रोहन अंकित को बहुत मानता था दूसरी बात भले ही अंकित वुड कार्विंग में रोहन की तरह उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो काफी अच्छी कार्विंग करता था ऐसे में उसे रोहन से जलन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी और ऊपर से मीनाक्षी भी अंकित को अपने सगे बेटे की तरह मानती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस रात को टीना का मर्डर हुआ था उस रात को अंकित अपने पिता के साथ फर्नीचर की डील करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था उस रात वो करीब 11 बजे लौटकर आया था इस बात का भी वो सबूत दे चुका था और अगर अंकित की अपने सोतेले भाई रोहन के साथ कोई दुश्मनी थी तो फिर वो सीधे ही रोहन के ऊपर अटैक कर सकता था उसे बेकसूर टीना को मारने की क्या जरूरत थी और अंत में सबसे बड़ी बात अंकित तलवार कभी भी टीना से मिला ही नहीं था उसने टीना को कभी देखा भी नहीं था टीना के लिए वो बिल्कुल अनजान था था और टीना टीना के के अपार्टमेंट से मिले आधार पर टीना का खून उसके किसी करीबी ने ने या जानने वाले ने किया था। कुल मिलाकर अंकित का टीना का, का होना लगभग नामुमकिन ही है बहुत कम चांस है कि अंकित ने टीना का खून किया है इसका मतलब अंकित पर बस शक ही है वो टीना का कतिल नहीं हो सकता है फिर तभी अचानक से विक्रांत वो एसके की कही हुई बात याद आई उसने कहा था कि रोहन की जेल से भागने में जिस किसी ने भी मदद की है वो उसका कोई बहुत करीबी है तो कहीं अंकित तलवार ही तो वो करीबी नहीं है जिसने रोहन की जेल से भागने में मदद की है आखिर कोई भी आदमी किसी को जेल से भागाने में मदद करेगा तो फिर वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और ऐसा रिस्क कोई बहुत ज्यादा खास आदमी ही ले सकता है और इस सिचुएशन के मुताबिक रोहन नेगी के लिए सबसे खास आदमी तो उसका भाई अंकित तलवार ही है हो सकता है कि अंकित नहीं रिस्क लेकर रोहन को जेल से भगाया हो और फिर वो ही किडनेपिंग में भी रोहन की मदद कर रहा हो क्योंकि जेल के रजिस्टर में भी रोहन से मिलने वालों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम अंकित तलवार का ही है अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से टीम बी का एक ऑफिसर विक्रांत के पास पहुंचा और उसने कहा सर विक्रांत सर ये चेतन सर ने आपको दिखाने के लिए कहा है इतना कहते हुए उस आदमी ने विक्रांत के हाथ में अपना फोन पकड़ा दिया क्या है ये सर ये उस औरत के फोन की फोटोज और वीडियोज हैं जो कल सुबह किडनैपिंग के टाइम और म्यूजिक स्कूल के सामने खड़े होकर अपने बेटे के साथ फोटो क्लिक कर रही थी वो बता रही थी कि कल उसके बेटे का म्यूजिक स्कूल जाने का फर्स्ट डे था तो इसीलिए वो इतनी फोटो ले रही थी टीम बी के ऑफिसर ने कहा लेकिन सर इसमें कुछ आया नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा कि किडनेपर के बारे में शायद हमने टाइमिंग मिस कर दी है ठीक है तुम तो ये वीडियो हम लोगों को ट्रांसफर कर दो ने सुनिधि को इशारा करते हुए कहा सुनिधि ने फटाफट उस फोटो और वीडियो को अपने लैपटॉप में लिया और फिर उसे प्रोजेक्टर के थ्रू बड़े स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। भले ही उस औरत ने अपने फोन से हजारों फोटो क्लिक की हुई थी लेकिन एक भी फोटो में किडनेपर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था जैसा की विजय सेंगर ने बताया था कि उस दिन उसकी बेटी ने सफेद रंग का टॉप पहन रखा था और लाल रंग का स्कर्ट पहना हुआ था लेकिन सभी ने जब फोटो को ध्यान से देखा लेकिन कोई भी उसमें इस तरह की ड्रेस पहने हुए नजर नहीं आया फिर पुलिस को एक और वीडियो मिली थी जो कि एक दूसरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते समय इसके गेट पर बनाया था विक्रांत के साथ ही टीम ए के सभी मेंबर अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने लगे जब वीडियो में स्कूल के एंट्रेंस गेट के चारों तरफ का सीन दिखाया गया था लेकिन फिर भी कहीं पर भी उस लड़की की कोई भी फुटेज नजर नहीं आ रही थी ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है हो सकता है कि किडनैपिंग इस वीडियो के बनने से पहले ही हो गई थी या फिर वीडियो बनने के बाद हुई है हम्म, मिनट। अचानक से सुनिधि ने प्रोजेक्टर की स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा और फिर उसने फटाफट कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया मैंने वो वीडियो देखा है जिसमे हॉस्टेस को ब्लाइंड स्पॉट में एंटर करते हुए देखा गया है और हॉस्टेस की वॉकिंग स्पीड के अनुसार उसे एक मिनट रुको क्यों विक्रांत ने सवाल किया ये औरत तीन मिनट तक फोटो ले रही थी लेकिन दूसरे मिनट में जब वो फोटो क्लिक कर रही थी तब तक हॉस्टेज ऑलरेडी ब्लाइंड स्पॉट में जा चुकी थी सुनिधि ने कहा मतलब टाइम कैलकुलेशन के, के अनुसार हॉस्टेज को इस फोटो में दिखाई पड़ना चाहिए लेकिन वो नहीं दिख रही है तो मतलब वो इतनी देर में गई कहा था?